सभी श्रोता साथियों को संज्ञा का नमस्कार। सावन आयो सावन आयो दोस्तों इन दिनों आप प्रकृति के अद्भुत वरदान वर्षा रितु का आनंद ले रहे हैं। आपके चारों ओर परिवेश ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है। तब तुश की मिट्टी पर वर्षा की फुहारें पड़ने पर जो सुगंध फैलती है वो अवर्णनीय है ऐसे ही मनभावन परमेश में आपके उल्लास और उमंग को द्विगुणित करने के लिए हम लेकर आए हैं बरसात के कुछ ऐसे गीत जो रागों पर आधारित हैं भारतीय साहित्य और संगीत को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली दो ऋतुएं और पावस। संगीत शास्त्र के अनुसार मलहार के सभी प्रकार पावस ऋतु की अनुभूति कराने में समर्थ हैं। इसके साथ ही कुछ सर्वकालिक राग वृंदावनी सारंग, देश और जयजय भी वर्षा ऋतु के अनुकूल परिवेश रचने में सक्षम होते हैं। वर्षाकालीन सभी रागों में सबसे प्राचीन राग मेघ मलहार माना जाता है। काफी ठाट का यह राग आडव आडव जाति का है अर्थात आरोह अवरो में पांच-पांच स्वरों का प्रयोग होता है गंधार और धैवत स्वरों का प्रयोग इसमें नहीं होता समर तो कला साधक कभी-कभी परिवर्तन के रूप में अवरोह में गंधार का प्रयोग भी करते हैं ऋषभ का आंदोलन राग मेघ का प्रमुख गुण है यह पूर्वांग प्रधान राग है इस राग काले मेघों का आकाश पर छा जाने और उमर घूमड़ कर वर्षा के प्रारंभ होने के परिवेश का सजीव चित्रण किया जाता है इस परिवेश से मिलता-जुलता परिवेश इस गीत में भी है जो 1942 की फिल्म तानसेन से लिया गया है इस गीत में फिल्म के प्रसंग के अनुसार अकबर के आग्रह पर तानसेन ने राग गाया दीपक जिसके प्रभाव से उनका शरीर जलने लगा कोई उपचार काम में नहीं आने पर उनकी शिष्या ने राग मेघ मल्हार की अवतरणा की जिसके प्रभाव से आकाश मेघा हो गया और वर्षा की बूंदों ने तानसेन के तप्त शरीर का उपचार किया से रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि इस राग में मीगा चन्न आकाश उमरते घुमरते बादलों की कर्चना और वर्षा के प्रारंभ की अनुभूति कराने की क्षमता है। इस फिल्म के संगीतकार थे केम चंद प्रकाश। और ये वर्णन सुनकर आपको अपना ये जाना पहचाना चिर परिचत सा गीत भी जरूर याद आ गया होगा जी हाँ, ये लगान फिल्म का गीत मेघ मल्हार पर ही आधारित है आइए ये भी गीत सुन लिया जाए काले मेगा, काले मेगा, पानी तो बरसाओ विजुरी की तलवार नहीं ब� maar ik ga er een geregulein, geregulein. Ik ga er een geregulein. Ik ga er een ga Hakkende beet de kaai. Maar ja, maar de haren. Kan ik aan de kaai? Badden. Dan moet de damak de koeje, maar de dunke. Dan moet de damak de bekoe bij Laas je de kaar op de zeika, kan je pirater zeika, koe je lichaai, gepard je moneroepaai. Je punt je kaar op de zeika, nee, een Geoff, Maar de kuter, maar de kuter, maar de de de एे, एे, एे। राग मेघमलाह असल में बहुत प्राचीन राग है। संगीत शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में इस राग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य लोचन के ग्रंथ राग तरंगनी में रागों के वर्गीकरण के लिए जिन 12 थाटों का वर्णन है, उनमें से एक थाट मेघ भी है। राचीन राग रागनी पद्धति में भी 6 मुख्य रागों में मेग भी बना गया है पंडित विष्णु नारायण द्वारा वर्गीकृत थाट व्यवस्था में यह थाट काफी थाट के अंतर्गत आता है भातखंडे जी ने लिखा है कि राग मेघ मल्हार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत कम विद्वानों द्वारा प्रयोग किया जाता एक ही राग के दो नाम माने जाते हैं। वर्शाकालीन रागों में ये राग सबसे गंभीर प्रकृति का होने से विरह वेदना की अभिव्यक्ति के लिए भी उपयुक्त किया जाता है। कारे कारे कपूर की बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर में एक गीत था, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने राग मीग मल्लार के स्वरों को आधार बनाकर संगीत बदल किया था आशा भुसले की आवाज में आइए सुनते हैं ये कीथ के आगमन की सार्थक अनुभूति कराने वाले राग मेघ मल्लार पर आधारित इन गीतों का रसा स्वादन आपने किया। अब हम जिस वर्षा कालीन राग और उस पर आधारित फिल्मिंग गीत सुनने जा रहे हैं, वो मल्लार के किसी प्रकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि सारंग के अंतर्गत आता है। पर इसका स्वर संयोजन ऐसा है कि इ यह राग वर्षा रितु में नायक नायिका के विरह भाव को प्रेरित करता है। राग मेघमल्हार की तरह वृंदावनी सारंग भी गांधार और धैवत रहित और्दव और्दव जाति का राग है तथा शुद्ध और कोमल दोनों निशात का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी स्वर शुद्ध होते हैं। राग वृंदावनी सारंग में ऋषभ पर आंदोलन घमीर प्रकृति का राग होने के कारण ये श्रिंगार रस के विरह पक्ष को उभारता है। चलिए इस राग पर आधारित हम आपको एक बहुत ही पुराना सागीत सुनवाते हैं 1944 की फिल्म रतन का गीत। दीनानाथ मधोक के गीत के लिए संगीतकार नौशाद ने राग वृंदावनी सारंग को आधार बनाकर इस गीत को संगीत किया था और इ जहरा बाई और करंट दीवान ने युगलगीत के रूप में गाया था। अब हम आपको इसी राग यानी वृंदावनी सारंग का एक दूसरा पहलू दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि ये राग गंभीर प्रकृति का होने के कारण विरह भाव की श्रृंखली करता है। ऐसे परिवेश के श्रृंखलन के लिए वृंदावन सारंग का गायन वादन पूर्वांग में किया जाता है। परंतु जब � तब राग का भाव बदल जाता है और हमें उल्लास, उत्साह और प्रकृति के आनंद की सार्थक अनुभूति होने लगती है। अगले गीत में आपको प्रकृति का नेसर्गी आनंद तो मिलेगा ही, साथ ही आलस से कर काम करने की प्रेरणा देने में भी ये गीत सक्षम है। ये गीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित और प्रति� जिन्होंने अपनी पहली फिल्म शोभा 1942 से लेकर अंतिम फिल्म 1976 की शक तक संगीत की शुद्धता को कायम रखा आप अनुमान तो लगा ही चुके होंगे हमारा संकेत निश्चित रूप से संगीतकार वसंत देसाई की ओर ही है 1957 में राजकमल कला मंदिर की फिल्म दो आंखें 12 हाथ प्रदर्शित हुई थी इस फिल्म के निर्देशक अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी वसंत देसाई को संगीत निर्देशन का दायित्व दिया और उन्होंने मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में भरत व्यास के इस गीत को रचा राग वृंदावनी सारंग को आधार बनाकर I got him. राग वृंदावनी सारंग पर आधारित गीतों के बाद जिस राग का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो राग है राग गौड़ मल्लहार पावस ऋतु का ये एक ऐसा राग है जिसके गायन वादन से सावन मास की प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया जा सकता है आकाश पर कभी मीग छा जाते हैं तो कभी आकाश मीग रहित हो जाता है इ मिलन की आतुरता को प्रेरित करने में ये राग समर्थ होता है। ऐसे ही भावों से भरा फिल्म मलहार का एक मनमोहक गीत हम आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले राग गौड़ मलहार के स्वर संरचना पर एक संक्षिप्त जानकारी लें। ले। राग गौड़ मलहार की रचना गौड़ सारंग और मलहार के मिल से हुई है। ये संपूर्ण जाति का राग है अर्थात इसमें सात स्वरों का प्रयोग होता है। शुद्� गंधार स्वर का बड़ा विशिष्ट प्रयोग होता है। सच तो यही है कि राग कौड़ मल्हार वर्षा ऋतु के रागों में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ये गीत है फिल्म मल्हार से राग कौड़ मल्हार पर आधारित कि। आपको वर्षा ऋतु के जिन गीतों को सुनवाया, वो आधारित थे राग मेघ मल्लहर्प, राग गौड़ मल्लहर्प और राग वृंदा वनी सारंग पर। लेकिन अभी मल्लहर्प राग के बहुत सारे अंग बाकी हैं। राग देश मल्लहर्प, राग सूर मल्लहर्प और राग चैन्ती मल्लहर्प। बरसात के इन प्यारे-प्यारे मधुर कीतों को इतनी उम्मीद करते हैं हर रोज पानी गिरेगा रिमझिम बूंदों के साथ रवि दीजिए संज्ञा को इजाजत नमस्कार